संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व ब्रह्मसर तीर्थ में अगस्त जी के कमल की चोरी होने पर ब्रह्मर्षियों और राजस्वियों की धर्मोपदेशम जी कहते हैं युधिष्ठिर प्राचीन काल में राजस्वियों और ब्रह्मर्षियों ने तीर्थ यात्रा करते समय मिड़ाल की चोरी को ही लेकर आपस में जो शपथ खाई थी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ सुनो पश्चिम दिशा के प्रसिद्ध तीर्थ प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषियों और राजाओं ने एकत्रित होकर आपस में सलाह की कि हम सब भूमंडल के पुण्य तीर्थों की यात्रा करें हम में से सभी लोगों के मन में इस बात की इच्छा है अतः सब साथ ही चलें ऐसा निश्चय करके शुक्र अंगिरा कवि अगस्त्य नारद पर्वत भृगु वशिष्ठ कश्यप गौतम विश्वामित्र जमदग्नि गालो अष्टक भरद्वाज अरुंधती देवी बालखिल्ल्य ऋषि तथा सिवी दिलीप नहुस अम्बरीस यति धुंधमा और पुरु आदि राजा देवराज इंद्र को आगे करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे घूमते घूमते माघ की पूर्णिमा को पवित्र जल वाली कौशिकी नदी के तट पर जा पहुंचे और सबने वहाँ स्नान किया इस प्रकार अनेकों तीर्थों में स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग अत्यंत पवित्र ब्रह्मसर अर्थात पुष्कर नामक तीर्थ में गए वहां ब्रह्मा जी के सरोवर में स्नान करने करके उस अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों ने कमल के पुष्पों का भोजन किया तत्पश्चात कुछ ब्राह्मण मृाल खोदने लगे और कुछ कमलों का संग्रह करने लगे अगस्त ऋषि ने भी कुछ कमल उखाड़कर किनारे पर रख दिए थे किंतु तो पोखरे से निकले निकलने पर सबने देखा कि अगस्त्य जी के कमलों की चोरी हो गई है उस समय अगस्त्य जी ने संपूर्ण ऋषियों से पूछा मेरा कमल किसने चुरा लिया तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने लगे मुनिवर हम लोगों ने आपके कमल नहीं चुराए हैं इस बात की सच्चाई के लिए हम कठोर शपथ खा सकते हैं ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों ने और राजाओं ने अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए क्रमशः शपथ खाना आरंभ किया भिगु बोले मुने जिसने आपके कमल की चोरी की हो उसे गाली सुनकर बदले में गाली देने और मार खाकर मारने का पाप लगे वशिष्ठ बोले जिसने आपके कमल चुराए हो वह स्वाध्याय से विमुख हो जाए कुत्ता सांस लेकर शिकार खेले और गाँव गांव भीख मांगता फिरे कश्यप बोले जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह सब जगह सब तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री करे किसी की धरोहर हड़प लेने का लोभ करे और झूठी गवाही दे गौतम बोले जिसने आपके कमल की चोरी की हो वह अहंकारी बेईमान और अयोग्य का साथ करने वाला खेतिहर और ऋष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे अंगिरा बोले जो आपका कमल ले गया हो वह अपवित्र वेद को मिथ्या बताने वाला कुत्ते लेकर शिकार खेलने वाला ब्रह्मत्यारा और अपने पापों का प्रायश्चित करने वाला हो धुंधवार बोले जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उसे मित्रों का उपकार न मानने शुद्ध जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करने और अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने का पाप लगे पूर्व बोले जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह चिकित्सा का व्यवसाय वैद्य या डॉक्टर का पेशा करे स्त्री की कमाई खाए तथा ससुराल के धन पर गुजारा करे दिलीप बोले एक कुएं वाले गांव में रहकर शुद्ध जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात जिन दुखदायी लोकों में जाना पड़ता है वे ही लोग उस मनुष्य को भी मिले जो आपके कमल चुरा कर ले गया हो शुक्र बोले जिसके जिसने आपके कमल की चोरी की है उसे दिन में मैथुन और राजा की चाकरी करने का पाप लगे जमदग्न बोले जिसने आपके कमल लिए हों वह निषि काल में अध्ययन करे मित्र को ही श्राद्ध में जिमावे तथा स्वयं भी शुद्ध के साथ में भोजन करे सिवि बोले जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह अग्निहोत्र किए बिना ही मर जाए यज्ञ में विघ्न डाले और तपस्या के साथ विरोध करे ज्ञात बोले जिसने आपके कमलों की चोरी की हो वह व्रतधारी होकर भी ऋतु के अतिरिक्त समय में स्त्री समागम और वेदों का खंडन करे नहस बोले जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह सन्यासी होकर भी घर में रहे यज्ञ की दीक्षा लेकर भी मनमाना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे अम्बरीश बोले जो आपका कमल ले गया हो वह नृसंस हो स्त्रियों बंधु बांधवों और गौवों के प्रति अपने धर्म का पालन न करे तथा ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो नारद जी बोले जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह देह रूपी गृह को ही आत्मा समझे मर्यादा का उल्लंघन करके शास्त्र पढ़े उल्टे सीधे स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करे और गुरुजनों का अपमान करने वाला हो नाभाग बोले जिसने आपके कमल चिराए हो वह सदा झूठ बोले संतों के साथ विरोध करे और कीमत लेकर कन्या बेचे कवि बोले जिसने आपका कमल लिया हो वह गौ को लात मारने सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और शरणागत को त्याग देने के पाप का भागी हो विश्वामित्र बोले जो आपका कमल उठा ले गया हो वह राजा का पुरोहित और अनाधिकारी का यज्ञ कराने वाला हो तथा तो खरीदे हुए गुलाम को अपने मालिक की खेती में हानि पहुंचाने से जो दोष लगता है वही उसे भी लगे पर्वत बोले जिसने आपका कमल चुराया हो वह गांव का मुखिया हो गधे की सवारी पर चले और पेट भरने के लिए कुत्तों को सांस लेकर शिकार के लिए बोले जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उस पापी को निर्दयी और असत्यवादी मनुष्यों में रहने वाला सारा का सारा पाप लगे अष्टक बोले जिसने आपका कमल चुराया हो वह राजा मंदबुद्धि स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करे गालो बोले जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह महापातिकों से भी बढ़कर निंदनी अपने बंधुओं का अपकार करने वाला तथा दान देकर अपने ही मुंह से उसका बखान करने वाला हो अरुंधति बोली जिस स्त्री ने आपका कमल लिया हो वह अपनी सास की निंदा करे स्वामी की रूठी रहे स्वामी से रूठी रहे और अकेले स्वादिष्ट भोजन करे लाल किल्ले बोले जो आपका कमल ले गया हो वह अपनी जीविका के लिए गांव के दरवाजे पर एक पैर से खड़ा रहे और धर्म को जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे सुना बोले जो द्विज होकर भी सवेरे और शाम को अग्निहोत्र की अवहेलना करके सुखपूर्वक सोता हो तथा सन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो ऐसे मनुष्य को जो पाप लगता है वही आपका कमल चुराने वाले को लगे बोली, जिस ने आपके कमलों की चोरी की चोरी हो उसका पैर बालों की रसों से बांधा जाए और उसे दूसरा बछड़ा दिखाकर कांस के बर्तन में दुहा जाए विष्णु जी कहते हैं युधिष्ठे इस प्रकार जब सब लोग नाना प्रकार की सप्ते कर चुके तो देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त्य जी के सामने प्रकट हुए उन्होंने मुनि की ओर दृष्टिपात करके कहा ब्रह्मन, जो आपका कमल ले गया हो वह यजुर्वेद की ज्ञाता ऋतविज को अथवा सामवेद के विद्वान ब्रह्मचारी को कन्या देने का फल प्राप्त करे तथा वह अथर्वेद का अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने यही नहीं वह सम्पूर्ण वेदों का स्वाध्यायी पुण्यशील और धार्मिक होकर ब्रह्मा जी के लोक में गमन करे अगस्त बोले इंद्र आपने जो शपथ की है वह तो आशीर्वाद रूप है अतः आप ही ने मेरे कमल लिए हैं कृपया उन्हें वापस कीजिए यही सनातन धर्म है इंद्र ने कहा भगवन मैंने लोभ के कारण नहीं धर्म सुनने की इच्छा से ही ये कमल उठा लिए थे अतः आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए आज मैंने आप लोगों के मुंह से उस आठ सनातन धर्म का श्रवण किया है जो नित्य अविकारी अनामय और संसार सागर से पार उतारने के लिए पुल के समान है इसे धार्मिक का उत्कर्ष सिद्ध होता है। अच्छा, अब आप यह कमल लीजिए और मेरा कीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर अगस्त मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक वह कमल ले लिया तदंतर उन सब लोगों ने वन के मार्गों से होते हुए पुनः तीर्थ यात्रा आरम्भ की और पुण्य तीर्थों में जा जाकर गोते लगाए जो प्रत्येक पर्वत के पर्व के अवसर पर इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा वह चिंता और पाप से रहित होकर कल्याण का भागी होता है जो ऋषियों द्वारा सुरक्षित इस शास्त्र का अध्ययन करता है वह अविनाशी ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है